पातंजल जोग प्रदीप ष्दर्शन समन्वय यथा वायुर्थको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा प्रतिरूपो बिष्ठ जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप उनके रूप वाला हो रहा है इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा चेतन तत्व नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप उनके रूप जैसा हो रहा है और उनसे बाहर भी है उपद्रष्टानुमता चरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप युक्त देहेस्मिन पुरुषः पर पुरुष चेतन तत्व इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से सर्वथा ही है। केवल यथार्थ सम्मति देने वाला होने से एवं सबको धारण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोगता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप से परमात्मा है ऐसा कहा गया है यहम वेत्ति पुरुषम प्रकृति चुनैस सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयों भिजाए थे इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से समाधि द्वारा अंतर्मुख होकर अर्थात विवेक ख्याति द्वारा ज्ञान लेता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है अंतकरण अनेक हैं इसलिए अंतकरणों की अपेक्षा से पुरुष में भी अनेकता विकल्प से मानी गई है पुरुष और अंतकरण आदि में विवेक भेद ज्ञान न होने के कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरुष में अज्ञान से आरोपित होते हैं वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व संख्या में अज्ञान से पुरुष में आरोपित होता है विवेक ज्ञान के पश्चात स्वरूप स्थिति की अवस्था में जहाँ चित्त के निरोध होने के साथ उसके सारे धर्म क्रिया आदि का अभाव हो जाता है वैसे ही अनेकत्व संख्या का भी अभाव हो जाता है